तर्क संग्रह के अनुमान खंड की चर्चा हम लोग कर रहे हैं अनुमान खंड में सदहेतु का निरूपण उनके प्रकार आदि बता करके कर दिया गया और प्रसंग प्रसंगवशात सदहेतु जैसे दिखने वाले लेकिन जो सदहेतु नहीं होते उन्हें कहा जाता है हेत्वाभाष उनकी चर्चा कर रहे हैं अन्नम भट्ट जी तो ऐसे हेत्वाभाष पांच प्रकार के हैं सब विचार और असिद्ध। सत्प्रतिपक्ष विरुद्ध और बाधित ऐसे पांच प्रकार हैं उनमें से पहला प्रकार जो है सभ्य विचार उसके भी अमांतर दो तीन प्रकार हैं पहले सभ्यभिचार का सामान्य लक्षण कर दिया अनयांति को हेतुर्भ्यभिचार अनेकांतिक हेतु को सभ्यभिचार हेतु कहा जाता है अनेकांतिक कहा जाता है अव्यभिचारी को अनेकांतिक कहा जाएगा व्यभिचारी को तो व्यभिचारी हेतु अनेकांतिक हेतु होगा सभ्यभिचार कहलाएगा सभ्य विचार शब्द का भी अर्थ निकलता है व्यभिचार्य सह वर्तते इति सभ्य विचार सशंक जैसे कहा जाता है सशंक का मतलब शंख के साथ शंख जिनके हाथ में है सशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम शंक और चक्र के साथ यानी जिन्होंने हाथ में शंख और चक्र धारण किया है उन्हें कहा जाता है स शंख चक्रम सकीट कुंडलम तो किरीट के साथ जो रहते हैं कुंडल भी कान में धारण किए हैं सपीत वस्त्रम पीले वस्त्र में रहते हैं हमेशा तो ऐसे सब व्यभिचार तो व्यभिचार के साथ ही रहने वाला व्यभिचार को छोड़कर के न रहने वाला यानी व्यभिचारी हेतु तो व्यभिचारी हेतु को कहा जाएगा आ, अनेकांतिक हेतु सब विचार हेतु और इसके अमांतर तीन प्रकार हैं साधारण सभ्य विचार असाधारण सभ्य विचार और अनेक अनुपसंहारी सभ्य विचार उसमें से साधारण का भी लक्षण हुआ असाधारण का भी लक्षण हुआ जो साध्या भाव के अधिकरण में रहने वाला हेतु है वो साधारण अनेकांतिक हेतु कहलाता है और जो और जो असाधारण हैं वो होता है समस्त सपक्ष विपक्ष में न रहते हुए पक्ष मात्र में रहने वाला और केवल व्यतिरेकी से भिन्न केवल व्यतिरेकी भी ऐसे ही होता है सपक्ष विपक्ष में से किसी में नहीं रहता पक्ष मात्र में रहता लेकिन वो सदहेतु हैं और असद हेतु का लक्षण यदि सदहेतु में चला जाएगा तो अतिव्याप्ति दोष आएगा ना? तो इसलिए ये असाधारण अनेकांतिक हेतु रूप असद हेतु का केवल व्यतिरय की रूप ही सदहेतु में लक्षण न जाए इसलिए उस केवल व्यतिरय की भिन्नत्व सती ये जोड़ना है केवल व्यतिर की भिन्न सती हे घटेगा शब्द पक्ष है नित्यत्व तो तो साध्य है और शब्दत्व हेतु है तो शब्दत्व ये कहा रहेगा शब्द में शब्द पक्ष है तो पक्ष वृत्ति हुआ हेतु और प, शब्द रूपी पक्ष को छोड़ करके और कहा रहता है शब्दत्व कहीं नहीं रहता इसलिए शब्द मात्र वृत्ति हुआ यानी पक्ष मात्र वृत्ति हुआ और पक्ष मात्र वृत्ति जो है और केवल की व्यतिरिक भिन्न भी है तो केवल वेत्रिय की से भिन्न है और आ, पक्ष मात्र मातृवृत्ति है उसमें पद का ही स्पष्टीकरण है पूर्वार्ध सर्वोप सपक्ष विपक्ष व्यावृत पक्ष मात्र वृत्ति का अर्थ ही है कि किसी भी सपक्ष या विपक्ष में नहीं रहता है और पक्ष में ही रहता है उसे कहा गया अ असाधारण अनेकांतिक हेतु हत्वाभाष शब्दत्व थोड़ी रहेगा शब्द रहेगा शब्दत्व का आश्रय जो गुण है शब्द शब्दत्व तो सामान्य नाम का पदार्थ है वो जाती है वो शब्द रूप गुण में रहेगी और द्रव्य आकाश रूप जो द्रव्य है वह शब्दत्व जाति का आश्रय रूप जो शब्द गुण उसका सम्वाय सम्बन्ध से आश्रय है शब्द और शब्दत्व में अंतर है ये अलग अलग दो पदार्थ हैं। शब्द गुण है शब्दत्व सामान्य है और शब्दत्व रूप सामान्य रहता है शब्द गुण में और शब्द गुण स्वयं भी रहता है आकाश द्रव्य में आकाश रूप द्रव्य में रहता है न तो तीन पदार्थ हो गए आकाश शब्द शब्दत्व तो। आकाश आश्रय है शब्द उसमें समय समय रहता है शब्द आकाश में समवेद शब्द वह आश्रय है और उसमें समवाय सम्बन्ध से रहती हैं शब्दत्व जाति शब्दत्व सामान्य वो अलग है वो आकाश में नहीं रह रहा शब्दत्व सामान्य शब्द में रह रहा हाँ समेत समय संबंध से नहीं लेना है यहाँ पर समवाय संबंध से लेना है है? वो हाँ वहां जोड़ना है समवाये न शब्द शब्दवात समय नब्दत्वात शब्दत्वात् शब्दत्वात। तो समवाय सम्बन्ध से शब्दत्व शब्द में ही रहेगा बाकी सम्मन से अन्य में रहने पर भी वो तो ये स्पष्ट हुआ कि नहीं आगे हैं अनुपसारी नाम का जो अनेकांतिक का हेत्वाभास उसका लक्षण और उदाहरण बताया जा रहा है अन्वय सर्वस्यापि प्रमेयत्वात दृष्टांतो प्रमेयवात्ष्टास्थ तो कैसे कहते हैं ऐसे हेतु हेत्वाभाष को अनुपसंगारी हेतु हेत्वाभाष कहा जाता है जो अन्वय व्यतिरेकी दृष्टांत से रहित है जिसमें अन्वय दृष्टांत व्यतिरेक दृष्टांत नहीं रहता है अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित जो सव्य विचार नाम का हेतु आभास। वो है अनुपसारी नाम का सव्य विचार दृष्टा, द्रिश्टा, दृष्टांवय दृष्टांत और व्यतिरिक दृष्टांत कौन होता है अनवयी दृष्टान्त होता है जहाँ सपक्ष अनवयी दृष्टांत होता है जहा साध्य का निश्चय हो उसे सपक्ष कहते हैं ना वो अनवयी दृष्टांत बनता है और की दृष्टांत कहा जाता है जहाँ साध्याभाव का निश्चय है निश्चित वन विपक्ष वो विपक्ष होता है व्यतिरयी दृष्टान्त सपक्ष होगा अन्वयी दृष्टांत विपक्ष होगा व्यतिरिय दृष्टांत और सभी ऐसा ये अनुपसारी हत्वाभाष है जिसका न अन्वयी दृष्टांत होगा न व्यतिरय दृष्टांत होगा यानी पक्ष से अतिरिक्त कोई सपक्ष विपक्ष रहेगा ही नहीं सपक्ष विपक्ष रहित हेतु वो हो जाएगा अनुपसंगारी हत्वाभाष जैसे उदाहरण के लिए है सर्वम अनितम प्रमेय इसमें सर्वम पक्ष है अनित्यत्व साध्य है और प्रमेयत्व हेतु है तो सर्वम ये जो पक्ष को बताने वाला शब्द है इस पक्ष को बताने वाले सर्व शब्द से किसको लेना है पदार्थ मात्र को सातों पदार्थों को सात पदार्थ ही सारा जगत है तो सर्वम से लिया गया संपूर्ण पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव तो द्रव्य से लेकर के अभाव तक के सातों पदार्थ सर्व शब्द का अर्थ है ये पक्ष हुआ इनसे अतिरिक्त कोई बचाई नहीं जिसको सपक्ष विपक्ष बनाया जा पक्ष को बताने वाला जो सर्व शब्द उससे लिया गया पदार्थ मात्र को सातों पदार्थों को सात पदार्थों को छोड़कर के कोई आठवीं वस्तु तो है ही नहीं जिसे सपक्ष या विपक्ष बनाया जा का मतलब विपक्ष का एक भी कैंडिडेट चुन करके गया ही नहीं लोकसभा में तो विपक्ष रहित हो जाएगा कि नहीं पक्ष ही पक्ष रहेगा सरकार ही सरकार रहेगी एक हाथ कम से कम होता एक भी नहीं है तो जिसको सपक्ष बनाया जाए या विपक्ष बनाया जाए ऐसा कोई है ही नहीं क्यों यहाँ पक्ष बनाया गया है पदार्थ मात्र को और साध्य है अनित्यत्व अनित्यत्व है अनित्यत्व है अनित्यत्व अवखंड का चिन्ह है हाँ सर्वम अनित्यम म पूरा है ना उसमें से अ निकलेगा तो सर्वम अनित्यम उसमें तो जोड़ देंगे तो साध्य हो जाएगा अनित्यत्वम ये साध्य है तो अनित्यत्व ये जो साध्य है इसका जहां पर निश्चय कर सके या अनित्यत्व के अभाव का निश्चय जहां पर हो सके ऐसा कोई पक्ष को छोड़ करके होना चाहिए ना पक्ष में तो अनित्यत्व का संदेह है अनित्यत्व है कि नहीं ऐसा और जहाँ अनित्यत्व का निश्चय होगा उसे सपक्ष कहा जाता अनित्यत्व का अभाव जहाँ निश्चित है उसे भी पक्ष कहा जाता ऐसा कोई पक्ष से अतिरिक्त पदार्थ बचा ही नहीं जहाँ अनित्यत्व का या अनित्यत्वाभाव का निश्चय हो इसलिए सपक्ष विपक्ष रहित हेतु हुआ की दृष्टांत रहित कहो या सपक्ष विपक्ष रहित हेतु कहो एक बात है व्यावृत्त ह तो वहा वहा शब्द मात्र पक्ष है न असाधारण अनेकांतिक में पक्ष तो है शब्द तो शब्द से अतिरिक्त तेईस गुण भी बचे हैं और आ, बाकी छ पदार्थ भी हैं सर्व यानी पदार्थ मात्र तो पक्ष नहीं है ना साध्य अनित्यत्व हैं नित्य नित्यत्व है वहाँ शब्दो नित्य तो नित्यत्व साध्य है और शब्द पक्ष हैं तो हेतु है हे लेकिन वो पक्ष से अतिरिक्त पदार्थ तो विद्यमान हैं जिनमें नित्यत्व का निश्चय है ऐसे परमाणुवादि वो विद्यमान है सपक्ष लेकिन हेतु वहाँ नहीं रह रहा शब्दत्व सपक्ष नहीं है ऐसा नहीं है। ऐसे विपक्ष जहाँ नित्यत्व का अभाव निश्चित है वे भी हैं द्वेणुकादि वो माने जाएंगे विपक्ष जहाँ पर नित्यत्व का अभाव निश्चित है द्वेणुकादि में वो है विपक्ष लेकिन शब्द तो वहां नहीं रहता है वो पक्ष मात्रा में रहता है वहां दृष्टांत तो रहेगा अनवयी दृष्टान्त भी है व्यतिरिक दृष्टान्त भी है लेकिन हेतु नहीं रह रहा है अरे यहाँ तो दृष्टान्त ही नहीं है सबको पक्ष बना दिया तो पक्ष से अतिरिक्त दृष्टान्त होता है ना सपक्ष विपक्ष तो कोई सपक्ष विपक्ष न होने से माना गया कि अन्वय वितरिय की दृष्टांत रहित हेतु है कौन प्रमेयत्व प्रमेयत्व हेतु सर्व शब्द से ग्राह्य मात्र में रहता है लेकिन पदार्थ पदार्थमात्र को यहाँ पक्ष बनाया गया और वहां तो साध्य का संदेह है इसलिए पदार्थ मात्र को संदिग्ध साध्यवान ही कहा जाएगा पक्षे ही कहा जाएगा निश्चित साध्यवान भी पक्ष से अतिरिक्त तो कोई है नहीं और निश्चित साध्याभावान भी विपक्ष कोई पक्ष से अतिरिक्त तो नहीं है पक्षे ही पक्ष हैं ऐसे हेतु को यहाँ तो हेतु जब पदार्थ मात्र में अनित्यत्व को सिद्ध करने के लिए बनाया जाएगा तो इसे कहा जाएगा अनुपसंघारी सव्य विचार नाम का हेत्वाभाष न और अनित्य कहने से क्या दोष आ रहा है हो सकता है लेकिन अनित्य कहने से भी तो कोई दोष नहीं है किसी को भी बना दो बन जाता है कई उदाहरण आएंगे तो यहां सर्व अन्यम प्रमेयवाद इति अत्रपी प्रमेयवात दृष्टान तो पक्षमात्र सब, सभी के सभी पक्ष ही होने के कारण और वहाँ हेतु ही रहने के कारण क्या हुआ तो सर्वयापी प्रमेयत्वातो सर्वस्यापि पक्षत्वात दृष्टान्त नास्ती ऐसा छपा है या प्रमेयत्व छपा है पक्ष होना चाहिए पक्षत्वात ही होना चाहिए इसमें तो कई ये, ये, ये इस पुस्तक में बिल्कुल समदृष्टि ने प्रूफ रीडिंग की है समृष्टि थे उनको गुण दोष शुद्धि अशुद्धि दिखती नहीं थी दूसरों का दोष यानी जो प्रूफ सामने आया वो प्रेस की गलती दिखती नहीं थी उनको उन दूसरों का दोष नहीं देखना चाहिए ये गुण था उनमें तो ये होना चाहिए सर्वश्यापी पक्षत्वाद दृष्टांतो नास्ति। दृष्टांत में भी त तो छूट गया है इसमें दृष्टांतो आ और त के बीच में न होना चाहिए नाधा दृष्टांतो नास्ति। ये जो मेरे पास पुस्तक है इस पुस्तक में वो तो भी छूट गया है और पक्ष ये तो बहुत भारी गलती है ना समझदारी के साथ नहीं पढ़ेंगे तो कठिनाई हो जाएगी पक्ष सर्वस्यापि पक्ष दृष्टान्तों नास्ती दृष्टांत दृष्टान्त अन्वयी व्यतिरिकी या अन्वयी दृष्टांत या व्यतिरिकी दृष्टांत क्यों नहीं है तो दृष्टांत होता है पक्ष से अतिरिक्त यहाँ तो सबको पक्षे ही बना दिया गया तो पक्ष से अतिरिक्त कोई दूसरा बचा ही नहीं जो दृष्टांत बन सके नित्य तो साध्य है सब में रहेगा हम हाँ।, हाँ आगे हैं आपका सभ्य विचार नाम का जो हेत्वाभाष था उसका लक्षण और उदाहरण यानी अवान्तर भेद और उदाहरण सब हो गए तो मूल में हेत्वाभास पांच प्रकार के बताए थे उसमें से प्रथम हेत्वाभाष था सभ्य विचार उसके अवंतर तीन भेद तीनों भेद बताएं उनके अवान्तर लक्षण बताएं और उदाहरण बताएं सब ये विचार येत्वाभाष का निरूपण हो गया तो बचा अब चार हेत्वाभाष बचे ना उसमें से क्रम आ गया द्वितीय का द्वितीय है विरुद्ध तो विरुद्ध नामक हेत्वाभाष का लक्षण करते हैं और उदाहरण बताते हैं साध्याभाव व्याप्तो हेतुर विरुद्ध साध्याभाव व्याप्तो हेतुर विरुद्ध विरुद्ध हेतु किस किसको कहा जाएगा क्या उस हेतु को विरुद्ध हेत्वाभाष कहा जाता है जो साध्य व्याप्त नहीं है साध्य की व्याप्ति से विशिष्ट नहीं है अपितु साध्याभाव की व्याप्ति से युक्त हेतु है उसे कहा जाता है विरुद्ध नाम का हेत्वाभाष जिसमें साध्य की व्याप्ति नहीं रहती साध्याभाव की व्याप्ति रहती है वह विरुद्ध नाम का हेत्वाभाष है यही विरोध नाम का दोष है साध्याभाव की व्याप्ति तो उदाहरण में स्पष्ट होगा उदाहरण है शब्दों नित्य कृतकत्वात् तो यहां पर शब्द पक्ष है नित्यत्व साध्य है कृतकत्व हेतु है तो यत्र तत्र नित्यत्वं ऐसी यदि व्याप्ति बनती ऐसा कोई उदाहरण होता जिसमें कृतकत्व हो और नित्यत्व हो तो साध्य व्याप्त हेतु माना जाता जैसे यत्र धूम तत्र अग्नि यथा महानसम महानसादि में धूम है अग्नि है तो अग्नि की व्याप्ति से विशिष्ट धूम है यानी साध्य व्याप्त हेतु है ऐसे एक कृतकत्व कहते हैं क्रिया साध्य को कृतक कहा जाता है कृतक यानी साध्य। कर्मफल और जो भी कर्मफल है वह अनित्य ही होता है यत्र कृतकत्व तत्र अनित्यत्व ये व्याप्ति है न कि यृतकत्व तत्र नित्यत्व ये व्याप्ति नहीं है और साध्य तो है नित्यत्व और नित्य रूप साध्य का अभाव है अनित्यत्व और अनित्व से व्याप्त हेतु है कृतकत्व हेतु इसे कहा जाएगा साध्याभाव व्याप्त हेतु व्याप्त कहते व्याप्ति मान को किसके व्या, किसकी व्याप्ति से युक्त तो साध्य की व्याप्ति से नहीं साध्याभाव की व्याप्ति से युक्त हेतु तो साध्याभाव की व्याप्ति से युक्त हेतु को विरुद्ध नाम का हेत्वाभाष कहते हैं और हेतु में जो साध्याभाव की व्याप्ति है उसे विरोध नाम का दोष कहा जाता है विरोध नाम का दोष जिस हेतु में रहेगा उसे विरुद्ध कहा जाएगा विरोधी कहेंगे ना विरुद्ध यानी विरोधी विरोधी है जो साध्य का व्याप्त नहीं किंतु साध्य साध्याभाव का व्याप्त है साध्य साध्याभाव का नियत साहचर्य जिसमें रहता है साध्य का नियत साहचर्य नहीं साध्य साध्याभाव का नियत साहचर्य जिसमें है उसे कहा जाएगा साध्य साध्याभाव व्याप्त हेतु वो हो जाएगा विरुद्ध नाम का हेत्वाभास तो शब्दों नित्य कृतकत्वात यहाँ नित्य रूप साध्य को यदि शब्द रूपी पक्ष में सिद्ध करना होगा तो नित्य कृतकत्व हेतु बन जाएगा विरुद्ध नाम का हेत्वाभाष कि यथा शब्दों नित्य कृतकत्वात इति अत्र कृतकत्वम ही नित्यत्वाभावेन अनित्यत्वेन व्याप्त तो अत्र यानी इस उदाहरण में शब्दों नित्य कृतकत्वाद जो उदाहरण हैं इस उदाहरण में कृतकत्व हेतु नित्यत्व का जो अभाव है साध्य है नित्य उसका अभाव है अनित्यत्व उससे व्याप्त है कृतकत्व हेतु इसलिए इसे विरुद्ध नाम का आभास कहा जाएगा इस प्रकार ये जो द्वितीय हेतु आभास है उसके कोई अवांतर भेद नहीं है इसलिए अलग उसके प्रकार नहीं बताए गए कि वो कितने प्रकार का है एक ही है तीसरा हेतु आभास है सत प्रतिपक्ष क्या कर्म को कर्म तो अनित्य है जो आपके प्रयत्न से निष्पन्न होता है अनित्य है क्रिया भी अनित्य कर्म यानी क्रिया और उसका फल भी अनित्य है जिसे क्रिया है भोजन आदि कुछ आधा घंटा घंटा में पूरा हो जाता है प्रारंभ हुआ जिसका प्रारंभ होता है और अंत होता है उसे अनित्य कहा जाता है ने? जिसका प्रारंभ होता, होता है वो प्राग भाव का प्रतियोगी होता है है और जिसका अंत होता है वह ध्वंस का प्रतियोगी होता है वो भी अनित्य है अनित्य का लक्षण है प्राग अभाव प्रतियोगित्व ध्वंस प्रतियोगित्व व वो लक्षण इसमें घट रहा है बाकी कल देखता है